गधा लेखक जॉर्ज जब मैं छोटा था तब हम ऊपर की मंजिल पर एक फ्लैट में रहते थे मेरे सभी दोस्त मुझसे बहुत दूर रहते थे इसलिए मैं घर पर अकेले ही खेलने को मजबूर था एक बार में मैं कितनी सीढ़ियां कूद सकता था एक घंटे में मैं कितनी मक्खियां मार सकता था मैं सिर्फ यही खेल खेलता रहता था अक्सर मैं अलग अलग कपड़े पहनकर अलग अलग पात्र बनने की कोशिश करता था। था। एक बार गर्मियों पर मैं बिल्कुल बोर हो गया अब मैं खुद से अकेले खेलना नहीं चाहता था जब मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता तब मैं अपना सारा समय बालकनी में खड़े रहकर गुजारता था बालकनी में से मुझे नीचे का भीड़ भरा बाजार नजर आता था नीचे की सड़क लोगों से खचाखच भरी होती थी लोग चीजें खरीद बेच रहे होते थे कई फलों और सब्जी वालों की दुकानों से गधे बंधे होते थे मैं खड़ा खड़ा घंटों उन गधों को निहारता था किसी दिन मेरा भी एक गधा होगा मैं यह सपना देखता था कुछ हफ्तों में मेरा जन्मदिन आने वाला था मां मैंने कहा क्या आपको पता है कि इस जन्मदिन पर मैं क्या चाहता हूं एक गधा यह सुनकर मां को बहुत आश्चर्य हुआ उन्हें कोई जवाब ही समझ में नहीं आया फिर उन्होंने कहा असंभव तुम्हें गधा हरगिज नहीं मिलेगा मैं गधा न मिलने का कारण जानना चाहता था उन्होंने कहा कि क्योंकि गधा बहुत महंगा होगा इसलिए वो उसे खरीद नहीं पाएंगे गधा खरीदने के लिए मुझे सारा पैसा बचाना होगा उसके साथ साथ कोई और नौकरी भी करनी पड़ेगी फिर घर में किसी को खाने के लिए पर्याप्त तो भोजन नहीं मिलेगा मैंने कहा कि मैं अपना खाना गधे के साथ बांटा करूंगा फिर माँ ने कहा कि गधे को रखने के लिए घर में कोई जगह नहीं थी मैंने कहा कि मैं उसे अपने कमरे में रखूंगा माँ ने कोई जवाब नहीं दिया उससे मुझे लगा कि मैं बातचीत जीत गया था पर कुछ देर बाद माँ ने ऊंची आवाज में कहा तुम्हारा पूरा आइडिया ही हंसने लायक है क्या तुम भूल ही गए कि हम तीसरी मंजिल पर रहते हैं गधे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते इससे मेरा दिल ही टूट गया मुझे यह नहीं पता था कि गधे सीढ़िया नहीं चढ़ सकते जब तक हम मंजिल पर थे छोटा गधा सड़क पर अकेले घूम रहा था वो इधर उधर रुक रुक कर फेंकी हुई सब्जियां खा रहा था उस पर किसी का ध्यान नहीं था फिर मैं तेजी से सीढ़ी सीढ़ियां शीड� उतर कर नीचे गया सड़क पर मैं उसे मैं उस छोटे गधे के पास पहुंचा मैं उसके पास धीरे धीरे गया जिससे कोई मुझे शक की निगाह से न देखे मैंने गधे के माथे को बड़े प्यार से सहर, सहलाया उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं उसका कोई पुराना दोस्त हूं मुझे नाली में पड़े पत्ता गोभी के कुछ ताजे पत्ते दिखे मैंने उन्हें गधे को खाने को दिए उसने उन्हें बड़े चाव से खाया वो बहुत भूखा था क्योंकि वो और पत्तों के लिए मेरी ओर बढ़ा उसकी पहुँच से कुछ दूर मैंने उसे एक और पत्ता दिखाया इस तरह मैं धीरे धीरे उसे भीड़ में से अपने घर की सीढ़ियों के पास ले आया मैंने फिर फिर मैंने गधे को मोड़कर उसका सिर सीढ़ियों की तरफ किया काश में उसकी उसको सीढ़ियां चढ़ना सिखा पाता मैंने सोचा मैंने गधे के पीछे जाकर उसे आगे धकेलने की कोशिश की मैंने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा पर इससे पहले मैं कोई धक्का देता गधा अपने पिछले दोनों पैरों से कूदता हुआ कूदता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा मुझे बड़ा ताजुब हुआ मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ अंत में मैंने उसकी पूछ पकड़ी और रेलिंग पर पैर रखकर उसे रोका। फिर उसका गला ताला खोला गधा मेरे साथ साथ घर में अंदर घुसा मैंने गधे की गीली नाक को प्यार से चूमा मैंने कई बार उसे गल उसके गले को सहलाया फिर मैं उसे अपने कमरे में ले गया उस शाम माँ बाजार से कुछ खरीदने गई थी जब मैंने उन्हें बाहर से घर का ताला खोलते हुए सुना तब मैं दौड़ा हुआ माँ के पास गया माँ माँ मैं खुशी से चिल्लाया मैं आपको आश्चर्य में डालना चाहता हूँ माँ ने मुझे अपने रास्ते से हटाया और फिर उन्होंने सामान से लदे भारी थैली नीचे रखी उस दिन बेहद गर्मी थी और माँ सामान उठाते, उठाते उठाते पूरी तरह थक गई थी जाओ बाहर जाकर खेलो माँ ने मुझसे कहा क्या तुम्हें मेरी थकान दिखाई नहीं देती पर माँ मैं तुम्हें एकदम चकित चकित करना चाहता हूँ मैंने कहा अच्छा तुम अपनी आंखें बंद करो और उन्हें तभी खोलना जब मैं कहूँ माँ कृपा कर एक बार तो मेरी बात मानो फिर थकी हुई माँ ने एक कराहट के साथ अपनी दोनों आंखें बंद की मैं दौड़ा हुआ अपने कमरे में गया और अपने पीछे पीछे गधे को लेकर आया गधे का मुंह मैंने सीधे माँ की ओर किया दोनों की नाके एक दूसरे को लगभग छू रही थी अब आंखें खोलो मैंने माँ से कहा माँ ने अपनी आंखें खोली कुछ तक माँ और गधा एक दूसरे को घूरते रहे फिर माँ जोर से चिल्लाने लगी और गधा भी चीखने लगा उनकी आवाज़ बहुत थी। कुछ देर बाद जब शोर कम हुआ कुछ कम हुआ तब मैंने कहा यह मेरा गधा है उस नाचीज गंदे जानवर को मेरे घर से तुरंत निकालो माँ चीखी पर मां मैंने वो गधा खुद खोजा है मैंने कहा और वो वाकई में बहुत होशियार है वो बिना किसी मदद के खुद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तुम्हारा गधा क्या कर सकता है उससे मुझे क्या लेना देना उसे अभी नीचे उतारो और बाहर छोड़कर आओ मां ने आदेश दिया माँ ने एक रस्सी ढूंढी और तुरंत उस गधे के गले में बांधी फिर एक हाथ में कालीन साफ करने वाला पंखा लेकर मां ने हम दोनों को सीढ़ियों से नीचे धकेला जैसे ही हम सड़क पर उतरे वैसे ही एक बूढ़ा हमारे पास दौड़ा हुआ आया अरे वो तो मेरा गधा है वो मां पर चिल्लाया तुम खुश हो माँ ने बूढ़े आदमी से कहा मेरे बेटे को तुम्हारा गधा लावरिज घूमता हुआ सड़क पर मिला उससे इतनी देर तुम्हारे गधे की देख उसने इतनी देर तुम्हारे गधे की देखभाल की क्या तुम उनके बेटे हो बुढ़े आदमी ने मुझसे पूछा मैंने हाँ कहकर अपना सिर हिलाया तब तुम बहुत ही अच्छे और प्यारे लड़के हो बुढ़े आदमी ने कहा उसने अपनी जेब में से एक चांदी का सिक्का बाहर निकाला और मुझे थमा दिया उसके बाद मैं कई हफ्तों तक रोता रहा हमने उस दिन की बात फिर कभी नहीं छेड़ी और उससे मेरे मेरा गधों के प्रति प्यार और लगाव बिल्कुल कम नहीं हुआ आज भी अगर मुझे कोई गधा दिखता है तो सबसे पहले मैं उसका माथा सेलाता हूँ और फिर मैं उसके गले में अपना हाथ डालता हूँ और अगर कोई देख नहीं रहा है तो मैं उसकी नाक को चूमता हूँ समाप्त